आध्यात्मरामण सुंदरकांड पंचम सर्ग युक्ता सा शिरोन चूड़ापाशे स्थित दत्वा द्वा का चित्रकूट गिरो तदप्यापूर्णाक्षी कुशल ब्रूहि राघव लक्ष्मण ब्रूहिचे उदु तथा मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केस पास में स्थित अपनी प्रिया चूड़ा मड़ी दी और पहले चित्रकूट पर्वत पर काक के साथ जो कुछ हुआ था वह सब भी सुनाया तथा तो नेत्रों में जल भर कहा रघुनाथ जी से मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण जी से कहना कि हे कुलनंदन मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे हुए वाक्यों के लिए मुझे क्षमा करे इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथ जी कृपा करके मेरा उद्धार करे वही चेष्टा करना इतुक्त रुदते शेता दुखे न महता वृता मैं आश्वासीतामें तस्था राम तस्मीपाहांहता तदागमनलाशोकविका प्रिया पाटे राक्षस् बहुम धत्वा क्षण रावणस्थ्वाणीनाभा से पुनरप्य क्षणा शुवा हनुमत वाक्यं रामतृष्टी ऐसा कहकर सीता जी महान दुख में भरकर रोने लगी मैंने भी उन्हें आपका सब वितान सुनाकर कर झाढ़स बंधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके पास चला आया आती बार मैंने रावण के प्रिय अशोक वाटिका उजाड़ दी और एक क्षण में ही बहुत से राक्षस मार डाले रावण के पुत्र को भी मारा और रावण से वार्तालाप कर लंका को सब ओर से जला फिर क्षण भर में ही यहाँ चला आया हनुमान जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अति प्रसन्न होकर करने लगे हनुमस्ते उपकार न पशा तो प्रत्योपकारिण इं ते प्रयचा इत्यालिंग समकृष्य गाढ़ हनुमान तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं सो नहीं जानता लो मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूँ ऐसा कर कह उन्होंने बाना श्रेष्ठ हनुमान जी को खींच कर गाढ़ आलिंगन कियात्रो रघुश्रेष्ठ हनुमत राघो भक्त मम भक्तोसि प्रियोसि हरिपुंग उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय में परम प्रेम उमड़ने लगा तब भक्तवत्सल रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है हे वान श्रेष्ठ तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो जत्द पद्मुगलम तुलसी दलाज्य विष्णु पदवी मतुला प्रयासी ते नूर्ति हे पार्वती जिनके युगल का दल आदि से पूजन कर भक्तजन प्राप्त करते हैं उन्हीं राम ने जिनके शरीर का आलिंगन किया उन पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए इति इसीमद आध्यात्म रामायणी उमा हे संवादे सुंदरकांडे पंचम सर्ग स इदे सुंदरकांड